संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व श्राद्ध में ब्राह्मणों की परीक्षा पंक्ति दूषक और पंक्ति पावन ब्राह्मणों का वर्णन ने पूछा पितामह श्राद्ध का दान कैसे ब्राह्मणों को देना चाहिए आप इसका स्पष्ट इस वर्णन कीजिए भीष्मी ने कहा युजिठिर दान धर्म के ज्ञाता क्षत्रिय को देव संबंधी कर्म अर्थात यज्ञ यागादि में ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए किन्तु पितृकर्म अर्थात श्राद्ध में उनकी परीक्षा न्याय संगत मारी गई है विद्वान पुरुष श्राध के समय अवस्था रूप विद्या और पूर्वजों के निवास स्थान आदि के द्वारा ब्राह्मण की अवश्य परीक्षा करे ब्राह्मणों में कुछ जो कुछ तो पंक्ति दूषक होते हैं और कुछ पंक्ति पावन पहले पंक्ति दूसक ब्राह्मणों का वर्णन करता हूं सुनो ज्वार गर्भ हत्यारा राग यक्षमा रोगी ग्वाले का काम करने वाला अपड़ गांव भर का हरकारा सूदखोर गवैया सब तरह की चीजें बेचने वाला दूसरों का घर फूकने वाला विष देने वाला जारज मनुष्य के घर का अन्न खाने वाला सोम रस का विक्रय करने वाला सामुद्रिक विद्या अर्थात हस्तरेखा से जीविका चलाने वाला राजा का नौकर तेल बेचने वाला झूठी गवाही देने वाला पिता से झगड़ा करने वाला जिसके घर में जाल पुरुष का प्रवेश हो वह कलंकित चोर शिल्प जीवी चुगलखोर, मित्रद्रोही, खोर मित्र स्त्री लम्पट का अध्यापक हथियार बनाकर जीविका चलाने वाला कुत्ते सांस लेकर घूमने वाला जिसे कुत्ते ने काटा हो वह जिसके छोटे भाई का विवाह हो गया हो ऐसा अविवाहित पुरुष चर्म रोगी गुरु स्त्रीगामी नट का काम करने वाला मंदिर की पूजा से जीविका चलाने वाला नक्षत्रों का फल बताकर जीने वाला ज्योतिषी ये सभी ब्राह्मण पंक्ति से बाहर रखने योग्य है, का कहना है कि उपरुक्त प्रकार के लोगों को श्राद्ध में जो अन्न भोजन कराया जाता है वह राक्षसों को प्राप्त होता है जो ब्राह्मण श्राद्ध का अन्न भोजन करके फिर उस दिन वेद पढ़ता है तथा जो शुद्रा स्त्री से समागम करता है उसके पितर उस दिन से लेकर एक महीने तक उसी की विष्ठा में पड़े रहते हैं बेचने वाले को को दिया हुआ हुआ का अन्न के समान और को जिमाया रक्त एवं पीप के समान समझा जाता है मंदिर के पुजारी को दिया हुआ अन्न नष्ट हो जाता है सूदखोर को दिया हुआ दान स्थिर नहीं रहता और व्यापार करने वाले ब्राह्मण को जो कुछ दिया जाता है वह न तो इस लोक में काम आता है न परलोक में जो दूसरी बार व्याही हुई स्त्री के पेट से पैदा हुआ हो ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ हव्य और कव्य राख में हवन करने के समान निष्फल होता है जो लोग धर्महीन और दुराचारी ब्राह्मणों को हव्य कव्य अर्पण करते हैं उनका वह दान परलोक में कोई फल नहीं देता जो मूर्ख जान ऐसे लोगों को श्राद्ध का दान देते हैं उनके पितर परलोक में विष्ठा का भोजन करते हैं ऊपर बताए हुए इन अधम ब्राह्मणों को अपक्ति दूषक समझना चाहिए जो मंद बुद्धि ब्राह्मण शुद्रों को उपदेश देते हैं उनको भी इसी कोटि में समझना चाहिए यदि सात भोजी ब्राह्मणों की पंक्ति में कोई काना बैठा हो तो वह उस पंक्ति के साठ ब्राह्मणों को दूषित करता है इसी तरह नपुंसक सौ ब्राह्मणों को और कोढ़ी जितने लोगों पर दृष्टि डालता है उन सबको अपवित्र कर देता है सिर पर पगड़ी रखकर होकर तथा जूते पहनकर खाने वाले ब्राह्मण का जितना अन्न भोजन करते हैं वह सब असुरों को भाग समझना चाहिए। जो और पूर्वक श्राद्ध का दान करता है वह सब ब्रह्मा जी ने असुर राज बलि का भाग निश्चित कर दिया कुत्ते और पंक्ति ब्राह्मण किसी तरह श्राद्ध पर दृष्टि न डालने पावे इसके लिए चारों ओर से घिरे हुए स्थान में श्राध की व्यवस्था करनी चाहिए और सब ओर रक्षा के उद्देश्य उसे भविष्य को यात्र और प्रसाद नष्ट कर डालते हैं पंक्ति दूसक ब्राह्मण पंक्ति में बैठ कर भोजन करते हुए जितने ब्राह्मण को देख लेता है उतने ब्राह्मणों के भोजन से मिलने वाले फल से वह दाता को वंचित कर देता है भरत श्रेष्ठ अब मैं तुम्हें पंक्ति पावन ब्राह्मणों का परिचय देता हूँ जो ब्राह्मण विद्या और वेद में निष्णात निश्ना, होकर सदाचार पारायण रहते हैं वे सबको पवित्र करने वाले हैं मैं उन्ही को पंक्ति में बिठाने योग्य मानता हूँ उन सब सबको पंक्ति पावन समझना चाहिए जो तृणाचिकित मंत्र का अध्ययन करने वाले गार्ह आदि पांच अग्नियों के उपासक मंत्रों के ज्ञाता सड़गो के विद्वान ब्रह्मवेद पाओ के वंश में सम उत्पन्न शाम वेद ज्ञाता ज्येष्ठ साम का गान करने वाले और माता पिता की आज्ञा में रहने वाले हैं जिनके यहाँ दस पीढ़ियों से वेदाध्यन की परंपरा चली आती है तथा जो ऋतु में अपनी ही स्त्री के साथ समागम करते हैं ऐसे वेद विद्या और व्रत में प्रवीण ब्राह्मण पंक्ति पवित्र करने वाले समझे जाते हैं अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मचारी नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले सत्यवादी धर्मात्मा तथा अपने कर्तव्य में तत्पर रहने वाले पुरुष भी पंक्ति पावन है जिन्होंने पुण्य तीर्थों में गोते लगाने के लिए परिश्रम किया है वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान करके अवृत स्नान किया है जो क्रोध रहित गंभीर क्षमाशील मन को वश में रखने वाले जितेंद्रीय और संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले हैं उन्हें ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमंत्रित करना चाहिए क्योंकि ये पंक्ति पावन है और उन्हें दिया हुआ दान अक्षय होता है इनके सिवा जो मोक्ष धर्म को जानने वाले यति और उत्तम प्रकार से व्रत का पालन करने वाले योगी हैं जो शुद्ध चित्त होकर उत्तम ब्राह्मणों को इतिहास सुनाते हैं जो महाभाष्य और व्याकरण के विद्वान हैं तथा जो पुराण और धर्मशास्त्रों का न्यायपूर्वक अध्ययन करके उनकी आज्ञा के अनुसार विधिवत आचरण करने वाले हैं जिन्होंने निमित्त समय तक गुरुकुल में निवास करके वेदाध्ययन किया है जो परीक्षा के सहस्त्रों अवसरों पर सत्यवादी सिद्ध हुए हैं तथा जो चारों वेदों के पढ़ने पढ़ाने में अग्रगण्य हैं, ऐसे ब्राह्मण पंक्ति को जितनी दूर देखते हैं उतनी दूर में बैठे हुए ब्राह्मणों को पवित्र कर देते हैं पंक्ति को पवित्र करने के कारण ही उन्हें पंक्ति पावन कहा जाता है ब्रह्मवादी कहते चेष्टाओं से ब्राह्मणों की परीक्षा करके ही उन्हें श्राद्ध में निमंत्रित करना चाहिए जिसके द्वारा किए हुए श्राद्ध के भोजन में मित्रों की प्रधानता रहती है उसके उस श्राद्ध से पित्रों को तृप्ति नहीं होती तथा जो मनुष्य श्राद्ध में भोजन देकर दूसरों से मित्रता जोड़ता है वह मृत्यु के बाद देवजान मार्ग से नहीं जाने पाता जैसे पीपल का फल डंठल से टूटकर नीचे गिर जाता है वैसे ही श्राद्ध को मित्र का शासन बनाने वाला पुरुष स्वर्ग लोग से भ्रष्ट हो जाता है इसलिए श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह श्राद्ध में मित्रों को निमंत्रण न दे मित्रों को संतुष्ट करने के लिए धन देना उचित है श्राद्ध और यज्ञ में भोजन तो उसे ही करना चाहिए जो शत्रु या मित्र न होकर मध्यस्थ हो जैसे में बोया हुआ बीज न तो जमता है और न बोने वाले को उसका कोई फल ही मिलता है उसी प्रकार अयोग्य ब्राह्मणों को भोजन कराया हुआ श्राद्ध का अन्न न इस लोक में लाभ पहुंचाता है न परलोक में कोई फल देता है जैसे घास फूस की आग शीघ्र ही शांत हो जाती है उसी प्रकार स्वाध्यायी ब्राह्मण होता है अतः उसे का नहीं देना चाहिए, क्योंकि राख में कोई भी और लेते हैं उनकी वह दान दक्षिणा पिशाश दक्षिणा कहलाती है वह न तो देवताओं को मिलती है न पितरों को जिसका बक्षणा मर गया है ऐसी पुण्यहीन गौ जैसे दुखी होकर वो शाला में ही चक्कर लगाती रहती है उसी प्रकार आपस में दी हुई ली हुई दक्षिणा इसी लोक में रह जाती है वह पितरों तक नहीं पहुंच पाती जैसे आग बुझ जाने पर तो जो घृत का हवन किया जाता है उसे न देवता पाते हैं न पितर उसी प्रकार नाचने वाले गवैये और झूठ बोलने वाले अपात्र ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है अपात्र पुरुष को दी हुई दक्षिणा न दाता को तृप्त करती है नदान लेने वाले को सत्य तो तो दोनों का ही नाश करती है यही नहीं वह विनाशकारी निंदित दक्षिणा दाता के पितरों को देवयान मार्ग से नीचे गिरा देती है युधिष्ठिर जो सदा ऋषियों के बताए हुए धर्म मार्ग पर चलते हैं जिनकी बुद्धि एक निश्चय पर पहुंची हुई है तथा जो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता है उन्ही को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं ऋषि मुनियों में कोई स्वाध्याय कोई ज्ञाननिष्ठ, कोई तपोनिष्ठ और कोई कर्मनिष्ठ होते हैं उनमें ज्ञाननिष्ठ निष्ठ महर्षियों को ही श्राद्ध का अन्न जिमाना चाहिए जो लोग ब्राह्मणों की निंदा नहीं करते वे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो बातचीत में ब्राह्मणों की निंदा करते हैं उन्हें श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए मैंने वान ऋषियों का यह वचन सुना है ब्राह्मणों की निंदा होने पर वे निंदा करने वाले की तीन पीढ़ियों का नाश कर डालते हैं वेद ब्राह्मणों के दूर से ही परीक्षा करने चाहिए वेदक के पुरुष अपना प्रिय हो या अप्रिय इसका विचार न करके उसे श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए जो दस लाख अपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके यहाँ उन सब के बदले एक ही सदा संतुष्ट रहने वाला वेदज्ञ ब्राह्मण भोजन करने का अधिकारी है अर्थात लाखों मूर्खों की अपेक्षा एक सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराना उत्तम है